अब उसे समझ में आया की आखिर क्यों ये चोर तालाब को खाली करने में लगे हुए थे उसने देखा कि तालाब के किनारे किनारे पर जो पत्थर की की गई थी उस पर कुछ कुछ गढ़ा गया था। था। लिखा भी हुआ था। ये कोई गलती नहीं हो सकती है विक्रांत ने पूरे विश्वास से कहा ये लोग सिर्फ यहाँ गोल्डन टॉम में से पत्थर चुराने के लिए आए थे क्यों जती ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया वो लोग यहाँ तराशे हुए पत्थर लेने आए थे इससे तुम्हारा क्या मतलब है पता नहीं लेकिन वहा देखो वहाँ विक्रांत ने सामने तालाब की गहराई में हुए पत्थर की पेचिंग की तरफ दिखाते हुए कहा देखो यहाँ नीचे तालाब के नीचे मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ कीचड़ भी है लेकिन फिर भी देखो ये सारे पेचिंग वाले पत्थर कितने साफ दिख रहे हैं जरूर इसके साथ छेड़छाड़ हुई है मतलब किसी ने इसकी सफाई वगैरह की है ओ मतलब की ये चोरों द्वारा किया गया है चीफ इंचार्ज ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन क्यूँ उन्हें इसकी क्या जरूरत है आप बता रहे थे न की ये तालाब बहुत पुराना है ऐतिहासिक तालाब है ये विक्रांत ने चीफ इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहा तो तो कब के हैं आपको कुछ आइडिया है ये तालाब ये तो विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन जहां तक मुझे पता है की ये पत्थर सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लगवाया गया है ज्यादा कीमती तो नहीं है वैसे हाँ आपकी ये बात तो सही है की ये तालाब बहुत पुराना है ये नवाब हामिद खान साहब के समय का बना हुआ है यहाँ पर इस तालाब से पुराना कुछ भी नहीं है लेकिन अच्छा इन पत्थरों पर क्या लिखा गया है ये तो बता सकते हैं आप विक्रांत ने दोबारा से सवाल किया हो सकता है कि नवाब साहब ने ही इतिहास के बारे में कुछ लिखा है चीफ इंचार्ज ने अपनी बात को सही प्रमाणित करने के लिए अपने ठीक बगल में ही खड़ी लेडी अकाउंटेंट की तरफ देखते हुए कहा क्यों? है नुझे लग रहा है की अगर ये पत्थर इतना ही कीमती है तो फिर पैनिक भीतर क्यूँ है मुझे नहीं लगता की कोई इतने कीमती पत्थरों को तालाब के भीतर पेचिंग के लिए इस्तेमाल करेगा वैसे सर हम लोगों ने तो इस बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं की है लेकिन हाँ आप लोग पुरातत्व विभाग से क्यों नहीं कांटेक्ट करते वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे और इस तालाब का पूरा निरीक्षण करके गए थे उन्हें जरूर इस बारे में पता होगा क्या पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स? विक्रांत ने थोड़ा चौंकते हुए कहा विक्रांत को अचानक ऐसी पुरातत्व विभाग के तीनों एक्सपर्ट का ख्याल आ गया उसे लगा की हो सकता है की मिस्टर अय्यर और उनके बाकी के दोनों दोस्तों ने मिलकर इस गोल्डन टॉम्प के बारे में काफी रिसर्च किया हो और फिर इगतपुरी के मकबरे में चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को इस बारे में खबर लग गई हो और फिर उन्होंने उन लोगों से रिसर्च की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही उन्हें किडनैप कर लिया हो लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स को किडनैप करने का रिस्क नहीं लिया रहा होगा आसानी से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया हो सकता है की उन लोगों ने एक्सपर्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के साथ ही गोल्डन पिलर को चुराने के लिए भी उन लोगों को किडनेप किया हो फिर तुरंत ही विक्रांत ने यहाँ के चीफ इंचार्ज ऐसी गोल्डन टॉम्प ऐसी सोना चोरी होने वाली स्टोरी के बारे में पूछा हाँ हाँ जानता हूँ क्यों नहीं जानता आखिर इसी स्टोरी के चलते तो गोल्डन टॉम्प इतना फेमस भी है चीफ इंचार्ज ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया यहां तक कि कई बार तो जब इस टॉम्ब के रिनोवेशन का काम हुआ तब ये भी कोशिश की गई कि, कि किसी तरह से यहां से गायब हुए सोना टॉम्ब में ला लगाया जाए लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सका इसके बाद चीफ इंचार्ज ने गोल्डन टॉम्प के बारे में सेम वही स्टोरी बताई जो की तारिक अहमद ने पहले विक्रांत को बताया था विक्रांत इस बात के सच होने की गुंजाइश पर विचार करने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस गोल्डन पिलर को चुराने की कोशिश ये चोर कर रहे थे उसके बारे में सीक्रेट जानकारी यहाँ तालाब के भीतर लगे इस पेचिंग वाले पत्थर पर लिखी गई हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरों को ये खबर लगी हो कि गोल्डन टॉम्प के भीतर बने तालाब में ही गोल्डन पिलर को छुपा रखे गए जगह के बारे में लिखा गया है और फिर वो लोग पुरातत्व विभाग के कुछ एक्सपर्ट को लेकर यहाँ तालाब में से वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे और फिर यहां से मिली जानकारी के हिसाब से उन्होंने अपनी चोरी को अंजाम दिया और मिस्टर अय्यर का मर्डर भी किया हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तो अगर वाकई में तालाब के भीतर लगे पत्थर पर गोल्डन पिलर के बारे में कुछ लिखा गया होगा तो फिर अब तक सबको इसके बारे में जानकारी पहुंच गई होती और इसके लिए चोरों को यहाँ तालाब का पानी निकालकर उसे पत्थर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती तालाब को खाली करने और पत्थर को साफ करने की कुछ और वजह है लेकिन ये क्या हो सकता कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालाब के भीतर लगे पत्थर अलग हैं। हो सकता है कि जो पत्थर गोल्डन टॉम्प की दीवार के बगल ढेर बनाकर रखा गया है वो कोई अलग पत्थर हो और तालाब के पेचिंग में इस्तेमाल हुआ पत्थर अलग हो हो सकता है ये कोई कीमती पत्थर हो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा विकांत मनी मन बन सोचने लगा विकांत अभी सोच ही रहा था की अचानक से उसका फोन बज उठा नैरा ने उसे दो जरूरी बातें बताने के लिए फोन किया था पहली न्यूज तो ये थी कि मिस्टर अय्यर और उनके दोनों दोस्त काफी दिन से गोल्डन टॉम पर अपना रिसर्च कर रहे थे वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गोल्डन टॉम से चोरी होने वाले पत्थर कैसे थे क्या ये सच में चोरी हुए थे या फिर ये सब सिर्फ झूठी अफवाह ही थी और यहाँ तक कि उन्होंने गोल्डन टॉम्प और इगतपुरी के मकबरे के बीच का कनेक्शन भी जानने की कोशिश कर रहे थे यहाँ तक की उन्होंने गोल्डन टॉम्प से चोरी हुए सोने के पिलर्स के बारे में भी काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी हम लोग अभी जिस गोल्डन पिलर की बात कर रहे हैं उसके बारे में उन लोगों ने बताया कि ये तकरीबन पचास सेंटीमीटर लंबा और लगभग पच्चीस सेंटीमीटर चौड़ा था उसके साथ ही उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि उस समय मैं ये पिलर टॉम के स्ट्रक्चर को बेस देने के लिए नहीं बनाया गया था जबकि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज के लिए बनाया गया था और ये भी था कि इस पिलर में इतना सोना इस्तेमाल किया गया था कि अगर आज के समय में ये मिल जाता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात होगी इसके साथ ही नैना ने बताया कि मिस्टर अय्यर और उनके दोस्त काफी सालों से इस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे क्योंकि उन्होंने टॉम्प से रिलेटेड जो अपना पहला पेपर लिखा था वो आज से तकरीबन 24 साल पहले का है मतलब कि इन लोगों ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ स्टॉम के बारे में रिसर्च करने में ही लगा दी थी और मजे की बात ये थी उनके इस काम के बारे में किसी को खबर नहीं थी यहाँ तक की उनके ऑफिस या घर वालों में से भी किसी को नहीं पता था की मिस्टर अयर और उनके दोस्त किसी गोल्डन पिलर के बारे में कर रहे हैं। अब ये बात उन लोगों ने क्यों सीक्रेट रखी इसके बारे में भी पता लगाना पड़ेगा इसके बाद नैना ने, ने जो दूसरी न्यूज दी वो तो और शॉकिंग थी उसने बताया की पुरातत्व विभाग में भी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि चोरी के 20 दिन बाद तक इसके बारे में किसी को खबर ही नहीं हुई फिर बाद में जब वहाँ की लोकल पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब जाकर पता लगा यहाँ पर तो 20 दिन पहले ही चोरी हो गई थी अच्छा वहां पर इस गोल्डन टॉम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया था वही गायब हुआ चोरू तो ने वहां से कई सारे पेपर और यहाँ तक कि गोल्डन टॉम से रिलेटेड वीडियो की हार्ड ड्राइव भी गायब कर दी थी हाँ ये सब सुनकर विक्रांत शॉक्ड रह गया एक और हार्ड ड्राइव और सेम तरीके से चोरी हुई है किसी को कुछ खबर नहीं चोरी के इतने दिन बाद सबको पता चला इसका मतलब कहीं कहीं गोल्डन टॉम और पुरातत्व के इंफॉर्मेशन सेंटर में चोरी को अंजाम देने वाला गैंग एक ही तो नहीं है विक्रांत मनी मन सोच रहा था पुरातत्व विभाग के इंफॉर्मेशन सेंटर से गोल्डन टॉम के पत्थरों के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी वही गायब हुई है अच्छा इसका मतलब यह है की गोल्डन टॉम्ब ग टॉम्ब में अनगिनित गढ़े हुए पत्थर रखे गए है और अचानक ऐसी विक्रांत के दिमाग में कुछ आया उसे इस बेहद कॉम्प्लीकेटेड केस के बारे में कुछ बात समझ में आ रही थी ऐसा तो नहीं है कि ये मकबरे में चोरी करने वाले चोर पहले इगतपुरी के मकबरे में गए होंगे वहां से उन्हें कुछ पता चला होगा और फिर ये लोग पुरातत्व विभाग के इंफॉर्मेशन सेंटर में जाकर गोल्डन पिलर के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे होंगे और फिर हो सकता है जब उन्हें इन्फॉर्मेशन सेंटर से गोल्डन पिलर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी तब ये लोग पहुंचे गोल्डन टॉम में और फिर वहाँ तालाब में लगे पत्थर को खोद निकालने लगे क्योंकि तो उन्हें लगा कि शायद इस पत्थर पर गोल्डन पिलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ये केस वाकई में काफी पेचीदा होता जा रहा था विक्रांत को एक एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई थी कि यह चोरी का और मर्डर का केस बहुत बड़े ट्रेजर के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि पुरातत्व विभाग के तीनों एक्सपर्ट को चोरों के गैंग ने जानबूझ इसमें इन्वॉल्व किया था कि वो जान इसमें इन्वॉल्व हुए थे अगर ऐसा है तो पुरातत्व विभाग वाले भी इस केस में दोषी हैं एक मिनट एक मिनट हैं? अदृश्य शक्ति तुम मुझे चंद्रमा कोडवर्ड क्यों नहीं दे देते चंद्रमा कोडवर्ड मिल जाए तो फिर मजा आ जाए सब क्या पता मैं गोल्डन पिलर को ही ढूंढ निकालूं और फिर तो मैं बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगा